श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव की वेदांत साधना श्री रामकृष्ण देव द्वारा सन्यास दीक्षा ग्रहण करने के पूर्ववर्ती कार्यों का संपादन तदनंतर शुभ दिन जानकर श्रीमद तोतापुरी ने श्री रामकृष्ण देव को पितृपुरुषों की तृप्ति के लिए श्राद्धादि क्रिया संपन्न करने का आदेश दिया एवं यह कार्य सम्पन्न होने पर शिष्य की अपनी आत्मा की तृप्ति के निमित्त उन्होंने विधिवत पिंड दान कराया क्योंकि सन्यास दीक्षा ग्रहण के समय से साधक भू आदि समस्त लोकों की प्राप्ति की आशा व अधिकार पूर्णतया त्याग देते हैं इसलिए शास्त्र ने उससे पूर्व उनको स्वयं अपना प्रेत पिंड प्रदान कर देने का निर्देश किया है श्री रामकृष्ण देव ने जब जिनको गुरु रूप में वर्ण किया है उस समय निसंकोच भाव से उनके समीप आत्मसमर्पण कर उनके आदेशों का अपार विश्वास के साथ पालन किया है अतः इतना कहना ही पर्याप्त है कि श्रीमद तोतापुरी उस समय उनको जो कुछ करने को कह रहे थे अक्षरशः वे उसका अनुष्ठान कर रहे थे श्राद्धादि पूर्वकृत्य संपन्न करने के अनंतर वे संयत होकर पंचवटी स्थित अपने साधन कुटीर में गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट द्रव्यों का संग्रह कर आनंदपूर्वक शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगे तदनंतर रात्रि व्यतीत होकर शुभ ब्राह्म मुहूर्त के उदय होने पर गुरुदेव एवं शिष्य दोनों उस कुटीर में उपस्थित हुए पूर्वकृत्य संपन्न करने के बाद होमाग्नि प्रज्वलित की गई तथा तो ईश्वरार्थ सर्वस्व त्याग रूप जो व्रत सनातन काल से गुरु परंपरा द्वारा प्रचलित है और जिसने भारत को अभी तक ब्रह्मज्ञ पदवी में सुप्रतिष्ठित कर रखा है उस त्याग व्रत का अवलंबन करने से पूर्व उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों की पवित्र गंभीर ध्वनि से पंचवटी का उपवन गूंज उठा पुण्य सलीला भागीरथी के स्नेह पूर्ण कंपित वृक्ष स्थल पर उस ध्वनि के सुखमय स्पर्श ने मालव नवीन जीवन का संचार किया एवं युग युगांतर के अलौकिक साधक दीर्घ काल पश्चात पुनः भारत तथा समग्र जगत के बहुजन हिताय सर्वस्व त्यागरूप व्रत ले रहे हैं इसे संसार को सुनाने के लिए ही मानो भागीरथी आनंद कलध्वनि करती हुई दिगंध की ओर प्रवाहित होने लगी गुरुदेव मंत्र पाठ करने में प्रवृत्त हुए शिष्य एकाग्र चित्त से उनका अनुसरण कर उन वाक्यों का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुति प्रदान करने को प्रस्तुत हुए सर्वप्रथम प्रार्थना मंत्रों का उच्चारण किया गया